त्रिनसम शुक्तम् भावार्थ इन देवों में से कोई भी बच्चे जैसा अज्ञानी नहीं है तथा कोई किशोर जैसा उच्चिंकल आत्मा अनुशासनहीन नहीं है बल्कि सभी देव ज्ञानी एवं महान हैं भावार्थ जितने भी तैतीस देव हैं वे सभी हिंसकों के शत्र ज्ञानी एवं पूज्य होने के कारण स्तुति के योग्य हैं भावार्थ हे देवों हमें तुम बचाओ हमारी रक्षा करो हमें सदैव सदुपदेश दो और हमारा पालन करने वाला जो कल्याणकारी मार्ग है उससे हमें दूर ले जाकर उमार्ग में प्रेरित मत करो भावार्थ हे देवों तुम सदैव हमारे पास ही रहो तो हमारे पशु एवं मनुष्यों के लिए सुखपूर्ण घर प्रदान करो पंचमोनुवाक हे एक त्रिनिषम सुफ़तम भावार्थ जो ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करता है तथा दूसरों से करवाता है वह ईश्वर के ज्ञान से युक्त होता है भावार्थ जो यज्ञ करने वाला मानव इस इंद्र को सोमरस � वह मानो पाप कार्यों से बचता है, भावात जो यज्ञ करता है, उसके पास तेजस्वी रथ होता है। तथा वह उस रथ पर बैठकर सारे शत्रुओं को मारता है और स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है। भावार्थ इस यज्ञकर्ता के घर में बच्चनों से युक्त स्वेह संचार करने वाली कामदुधा गाय प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में दूध देती है। अर्थात् यज्ञकर्ता के घर में गायें रहती हैं। भावार्थ जिस घर में पति-पत्� सदैव गोदूङ्ध आदि रसों से समृद्ध रहता है, भावार्थ जो पति-पत्नी परस्पर प्रेमपूर्ण मन से युत्त होकर यज्ञ करते हैं, वे सदैव ही खाने योग्य अन्न प्राप्त करते हैं, तथा ऐसे अन्नों से रहित वे कदापि नहीं होते। भावार्थ ऐसे उत्तम पतिपत्नी कभी देवों अथवा विद्वानों का अपमान नहीं करते ज्ञानियों की संगत में रहने के कारण उनकी बुद्धि सदैव उत्तम रहती है तथा उस उत्तम बुद्धि की सहायता से वे दोनों महान यश को प्राप्त करते हैं भावार्थ वे दोनों पतिपत्नी स्वर्ण के अलंकारों से युक्त होकर अर्थात् ऐ भावार्थ प्रतिदिन प्रभु की इस्तुति करने वाले दोनों पति-पत्नी धन का दान करते हैं लोगों को सुख कारक अन्न देते हैं तथा पशुओं से सम्रद्ध होकर देवों की इस्तुति करते हुए अमरता को प्राप्त होते हैं। भावार्थ पर्वत के भीतर नदियों के भीतर निहित जो सुख है, वह सुख इन पति पत्नी को मिले। भावार्थ ऐश्वर्यवान कल्याणकारी पूषा देव हम पर कृपा करें ताकि पूर्ण जीवन का मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी हो। भावार्थ सभी लोग प� उनपर अपनी पाप नाशनी कृपा करते हैं, भावार्थ जिनकी रक्षा मित्र, वरुण आदि देव करते हैं, उनका जीवन सत्यमय होता है तथा उनके जीवन के रास्ते में कभी कठिनाइयां नहीं आतीं, भावार्थ धन की प्राप्ति के लिए मुख्य देव अग्नि की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि वही मानों शरीर रूप क्षेत्र का स्वामी है के प्रिय मानों का रथ तेजी से दौड़ता है जो मानों देवों की मन से पूजा करता है वह नास्तिकों को पराजित करता है भावार्थ यज्ञ करने वाला सोम प्रदान करने वाला और देवों के इष्टति करने वाला कभी दुखी नहीं होता बल्कि जो सदैव यज्ञ करता है वह स्वयं उन्नत होकर नास्तिकों को पराजित करता है भावार्थ जो यजमान हृदय से देवों की पूजा करता है, वह सदैव पवित्र कार्य ही करने के कारण उसके कार्य उसे नष्ट नहीं करते, न उसे कोई ऐश्वर्य से भ्रष्ट करता है, तथा न वह सयन ही भ्रष्ट होता है। इसके विपरीत जो नास्तिक उस आस्तिक को नष्ट करना चाहता है, वह सयन नष्ट हो जाता है। भावार्थ जो मन 私たちは、私たちのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることは知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 भावार्थ असुरों के शरीरों एवं किलों को नष्ट करने का शौर्य केवल इंद्र ही कर सकता है अतः लोग उसी सिरस्त्राणधारी इंद्र को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं वीर से ही सुरक्षा हो सकती है भावार्थ सोमपान से आनंदित हुआ इंद्र शत्रु के किले को तोड़कर शत्रु सेना को नष्ट करता है तथा अपने अनुयायियों ऐसे कार्य के लिए विचार करने योग्य मन की जरूरत होती ही है। भावार्थ मनुष्य इंद्र का आदर करके उसे सोमरस देकर तृप्त करे तथा इंद्र भी प्रसन्न हृदय से मनुष्य को अविनाशी धन एवं पोषक अन्न देकर तृप्त करे अन्न सदैव निरोग हो। भावार्थ अपनी सुरक्षा के लिए हम तुरंत सहायता के लिए अपना हाथ बढ� हम शुभकारे करने वाले वीर को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, वह हमारे पास आकर गाय, घोड़े तथा सुवन प्रदान करे यहाँ सुवर्ण पद सोने के सिक्के का वाचक है। भावार्थ सैकड़ों प्रशस्त कार्यों को करने वाला अपनी संस्था में निहसन्देह शुभकार्य करता है। किसी शंस्था को उन्नत करने के लिए ऐसे ही पुरुष की जरूरत होती है, जो संयंग समर्थ होता है, वहीं दूसरों को सामर्थ्यवान कर सकता है। दाता वीर अपनी बहुत ही स मार्पण करने वाला ही अपने सामर्थ्य से दूसरों के दोष दूर कर सकता है तथा नैवताओं को पूरा कर सकता है। भावार्थ जो धन की ठीक प्रकार से रक्षा कर सकता है, वह दुःखों से पार कराने वाला बड़ा मित्र ही है, धन प्रत्येक स्थान में सहायता कर सकता है, इसलिए धन का रक्षक बड़ा सहायक है, ऐसे धन की रक्षा वही कर सकता है, जो वीर संग्राम में अपने स्थान में स्थिर रहकर लड़ने वाला, सबको नियंत्रण में रखने व अच्छी शक्तियों को नियमन करने वाला कोई नहीं है, इंद्र ही सर्वोच्च देवता है, अतः उसके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, जो उसे पसंद करता है, वह ज्ञानी संपन्न होता है, तथा उस पर किसी का भी रिण नहीं रहता। भावार्थ यह बलशाली वीर इंद्र सयंग तो हजारों शत्रुओं को नष्ट करता है परन्तु वह सयंग किसी भी शब्द समूह से घेरा नहीं जा सकता वह अपने अनुयायियों को हर प्रकार से बढ़ाता है इसलिए वह पत्तेक जगह प्रशंसित होता है भावार्थ हे इंद्र मानो तुम्हें तुम्हारी धारक शक्ति के लिए बुलाते हैं तुम इ तथा उनके द्वारा दिये गए सोम रस का पान करो। भावार्थ हे इंद्र हम तुम्हारा सोमरस देकर सत्कार करते हैं अतः तुम प्रसन्न होकर हमारे साथ ऐसा आचरण करो कि तुम्हारी सारी प्रजाएं अर्थात् हम सभी शक्तिशाली होकर अपने एवं अपने राष्ट्र को धारण कर सकें भावार्थ हे इंद्र हमारे सभी यज्ञों में तुम आओ और तुम जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ से तुम क्रोध से しかし、この人は何も言わないでください。 शुभ काम सदैव प्रसन्न मन से और शुभ स्थानों में करना चाहिए। भावार्थ हे मनुष्यों, तुम इस इंद्र के लिए सोम रस देकर उसका सत्कार करो, ताकि जिस प्रकार सूर्य किरणें देता है और नदियाँ नीचे की ओर बहती हैं, उसी प्रकार वह हमें धन प्रदान करे। भावार्थ इंद्र ने बहुत से शत्रुओं को मारा और बादल को चि� एवं सुपक्व अन्न स्थापित किया भावार्थ सोमपान के बाद होने वाले उत्साह में वह इंद्र सयं उत्तम कार्य करता है तथा दूसरे देवों को भी उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देता है ऐसे उग्र वीर शिक्षता से कार्य करने वाले शत्रु पर प्रचंड हमला करने वाले तथा सदैव सजग रहने वाले वीर इंद्र की बढ़ाई करनी च भावार्थ हे इंद्र यज्ञ को प्रेम पूर्वक करने वाले उत्तम ज्ञानी के यज्ञ में तू जा और तेरे घोड़े भी तुझे उस यज्ञ की ओर ले जाए।